तत्पथ से तत से वही लेंगे जो आगे तत्व में तत्व है तत्व दोनों समान होना चाहिए तत्प्रकार तत्व प्रकार हो यश्य तद अर्थात वो विशेषण जैसे रजत में रजतत्व घट गट में घटत्व घटत्वती घटतोवती घटत्व प्रकार, गटतो प्रकार।, गटतो प्रकार।, गटतो प्रकार। घटत्वती घटत् प्रकार का ज्ञान यथार्थ हो जाएगा तो दोनों तद का अर्थ समान होगा और प्रकार तत्का अर्थ प्रकार होगा आगे पदकृत्य में तदवती तद तद्वती तत्प्रकारो यश स तथा पदकृत्य आगे पृष्ठ में है तद्वती तत्प्रकारो यश पौरी कह दे तदवती अलग पद है तत्प्रकारो यहाँ तदवती तत्प्रकारो यश तत्प्रकारो यश्य इतना ही एक समास है ते तो हो जाएगा तत्प्रकार कत् तत प्रकारो यश हो गया तत्प्रकार और तदवती तत तत्प्रकार कथा तो जाति को जाति नहीं वो जो चीज है वो कहीं रूप हो सकता है जैसे रूपवती रूप प्रकार का ज्ञान हो वहां जाति नहीं है गुण है तो कहीं द्रव्य भी हो सकता है घटवती घट प्रकार का ज्ञान हो घटवती भूतल है घट प्रकार का ज्ञान तो यहाँ तदपद से द्रव्य लिया गया तो तदपद से द्रव्य जाति गुण कुछ भी लिया जा सकता है यथार्थ ज्ञान का जो विषय होगा उसमें रहने वाला जो चीज अगर यथार्थ ज्ञान का विषय हमको समवायो हो रहा है तो तद हो जाएगा समवायत्व तो, हो जाएगा तो वहां जाति होना कोई आवश्यक नहीं तो तो तो वो धर्मवती तो तो वो धर्म जो भी हो वो जाति हो आकाशत्व तो हो कुछ भी हो वो धर्म चाहे रूप हो चाहे द्रव्य हो कुछ भी हो सकता है अर्थात उसमें रहने वाला जो हमारा ज्ञान का विषय बन रहा है उसमें रहने वाला और वो उसमें रह करके दूसरों से भिन्न करवा रहा है तभी वो प्रकार बनेगा तो तत्शब्द तो का अर्थ प्रकार जो कि जिस विषय का ज्ञान हो रहा है उस विषय का जो विशेषण है क्योंकि ज्ञान का नाम उसी के अनुसार पड़ेगा अच्छा स तथा इत्यर्थ इसी को आगे कहते हैं तदवत विशेष्य तत्प्रकार क तदवती सप्तमी दिया अर्थात वही विशेष्य बनेगा तदव विशेष यश्य तो वो हो जाएगा तदवत विशेष क और तत्प्रकार क तत्प्रकार वो यश तत् हो जाएगा प्रकार और तदवत हो जाएगा विशेष्य विशेष्यवत किरणावली में द्वितीय पंक्ति में अच्छा प्रथम पंक्ति से देख लीजिए मति घटा दो घटत्वादि मान हो जाएगा घट तो मति अर्थात घटा दो घटत्वादि तो प्रकारों को अनुभव तो अनुभव का प्रकार हो गया घटत्व तो घटत्वादि वाला में घटत्व प्रकार का अनुभव हुआ घट इतने ज्ञान है उसको कहते हैं ज्ञान का तीन विषय होता है घटो इति ज्ञाने ज्ञान प्रकारः घटो प्रकार अच्छा व्यगे संबंध नहीं दिया घट घटत्व तो का बीच में जो संबंध है समवाय व संबंध कोई भी ज्ञान होता है तो उसमें तीन विषय होते हैं तो अभी कहते हैं कि घट में घटत्व तो हो जाएगा प्रकार घट हो गया विशेष्य घट प्रकार होने से घटत्व में रहेगा प्रकार होता है। और घट विशेष्य होने से घट निष्ठा विशेष्यता तो प्रकारता विशेषते ज्ञान निरूपिते ये जो प्रकारता होता है और विशेष्यता विशेष में रहेगा विशेषता प्रकार में रहेगा प्रकारता ये दोनों ज्ञान निरूपिते ज्ञान के द्वारा ये दोनों निरूपित होते हैं घट ज्ञान कहेंगे तो जानेंगे घट विशेष होगा और घट तो प्रकार होगा प्रकारता प्रकारों में विशेषता विशेष में ये दोनों ज्ञान के द्वारा निरूपित होंगे ज्ञानम तयोर निरूपकम तो पहले हो गया ज्ञाने न निरूपित तो ज्ञानम तयोर निरूपक तो हम जो ज्ञान कह देते गट ज्ञानम तो यहाँ ज्ञान हो गया निरूपक तदवती इत्य सप्तमी अर्थ हो जब तदवती सप्तमी कहते हैं में क्या कहता है कि हैं घट में विशेष्यता है घट क्या है घटत है तो घटतत्व बत्त हो गया विशेष्य और आगे हम घी जोड़ते हैं घटतत्वती तो घटतोवती अर्थात घटत्व में क्या रहेगा कहते हैं घटतत्व विशेष्य होने से उसमें रहेगा विशेष्यता तो घटतत्व बत हो गया घट घट में जो रहेगा वो हो जाएगा विशेष्यता क्योंकि घट हो गया विशेष्य इसी को सप्तमी से कहा जाता है और आगे दे दिया तत्पदे न प्रकार धर्म जो प्रकार बन रहा है वही तत्पद से कहा जाता है तत्प्रकार तत्पद से प्रकार तदव विशेष तत्पद से भी वही प्रकार को लिया जाता है जो विशेष होगा वो प्रकार वाला हो जाएगा जो विशेष होगा विशेषण वाला हो जाएगा तदवत तत्पद से प्रकार प्रकार विशेषण बस इतना देखेंगे आगे मूल में तदवत विशेष्यक तत्प्रकार तद इति यावत तदपत से प्रकार को लिया जाता है और जो विशेष्य होगा वो तदवत हो जाएगा प्रकार वाला हो जाएगा लक्षण कहते हैं कि तदवती तद, तद को अनुभव ये अनुभव क्यों कहते हैं खाली तद तदपति तत्प्रकार को कह दीजिए तो कहते हैं कि खाली तदवती तत्प्रकार तद का कहेंगे तो ये स्मृति में भी जाएगा क्योंकि स्मृति भी यथार्थ तो यथार्थ तो दो प्रकार के हैं तो अगर हम खाली तदवती तत्प्रकार तद तद का कहेंगे यथार्थ तो स्मृति में भी जाएगा इसलिए अनुभव कहना पड़ेगा अच्छा तो ठीक है अनुभव कहना पड़ेगा अभी तत्प्रकार अनुभव इस प्रकार की कह दीजिए तो कहेंगे तत्प्रकार अनुभव इतना कहेंगे तो यथार्थ अनुभव में जाएगा जैसे सुप्ति में रजत ज्ञान हुआ तो वो रजतत्व तो प्रकार का अनुभव है अनुभवों की विजाम तो देखता है रजतत्व तो वहाँ प्रकार है काली कहेंगे तत्प्रकार को अनुभवो रजतत्व तो प्रकार का अनुभव तो ये तो ब्रह्म ज्ञान में गया है यथार्थ तो ज्ञान नहीं हुआ इसलिए तदवती कहना पड़ेगा तदवती अर्थात रजतत्व तो वाला में रजतत्व तो प्रकार ज्ञान होना है प्रकारों को लेकर के ज्ञान का नाम पड़ेगा विशेष को लेकर के ज्ञान यथार्थ है या यथार्थ है ये निरूपण होगा अगर तदवती में का ज्ञान हो ते तो यथार्थ हो जाएगा और तद अभावती में हो जाएगा तो यथार्थ हो जाएगा तो तदवती नहीं करने से यथार्थ में भी लक्षण चला जाएगा कोई आवश्यक नहीं घटोत्व प्रकार सर्वत्व प्रकार का ज्ञान हुआ हो सकता है सर्पत्व प्रकार का ज्ञान में होगा, तो वो सर्प होगा रोज में नहीं होगा कोई आके कि मेरे को सर्प ज्ञान हुआ अभी कैसे जानेंगे ये यथार्थ हुआ यथार्थ हुआ नहीं जान पाएंगे वो खाली इतना ही कहता है सर्प ज्ञान हुआ सर्व ज्ञान अर्थात सर्वत्व प्रकार का ज्ञान हो ज्ञान प्रकार के द्वारा निरूपित हो जाएगा नाम पड़ जाएगा कहते हैं मेरे को सर्प ज्ञान हुआ निरूपण नहीं हो पाएगा तो तभी तद्वती कहना पड़ेगा सर्पत्वती सर्पत्व प्रकार का ज्ञान अगर वो इस प्रकार कहेगा कहना यथार्थ ज्ञान ज्ञान में तीन विषय होते हैं एक विशेष्य एक विषय विशेषण प्रकार और एक संबंध किंतु एक ज्ञान होता है जिसमें ये तीनों ही नहीं रहते हैं ये तीनों को कहा जाता है कि विषय ज्ञान का विषय तो जब भी घट ज्ञान होगा तो घटक घटत्व समभा तीनों का ज्ञान एक साथ होगा किंतु एक ज्ञान ऐसा होगा जिसमें ये तीनों विषय नहीं रहेंगे नहीं रहें। से वो ज्ञान को निर्विषय ज्ञान का जाए निर्विकल्प का ज्ञान कहा जाएगा क्योंकि ये घटतत्व तो आने से ही जाकर के कहा जाएगा ये ज्ञान घट ज्ञान हुआ दूसरों से भिन्न हुआ किंतु जब ज्ञान होगा तब पहले ये तीनों ये भान नहीं होंगे ये तार्किक लोग आगे कहेंगे आगे और थोड़ा विचार आएगा जैसे कहते हैं हमको घट और घटत्व तो ये दोनों ज्ञान होंगे भी तो जाकर के घट घटत्व तो का संबंध ज्ञान होगा अगर संबंधी का ज्ञान नहीं होगा तो संबंध का ज्ञान नहीं हो पाएगा जब तक संबंध का ज्ञान नहीं होगा तब ये जो घट घटत्व हो रहा है ज्ञान हो रहा है ये दोनों का बीच में संबंध नहीं रहने से कहा जाएगा कि ये तो असंबंधी ज्ञान है असंबंधी जो ज्ञान होगा वो दूसरों से भिन्न नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई संबंध आने से ही दूसरों से भिन्न करवाएगा तो जिस जिस समय में हमको घटो ज्ञान होता है ये पट ज्ञान से भिन्न है क्यूँ है कहते हैं कि इसमें घटतत्व का ज्ञान हुआ किंतु जिसमें में घटत्व का ज्ञान हुआ वो घटत्व ज्ञान पटत्व ज्ञान से भिन्न है कैसे जानेंगे उसमें घटतत्व का ज्ञान होगा कहेंगे जो घटतत्व हुआ वो भी पटतत्व से भिन्न होना है और कैसे जानेंगे कहेंगे और तो अनावस्था दोष हो जाएगा तो इसलिए कहेंगे कि घटत्व ज्ञान जो हुआ उसमें और कोई प्रकार नहीं है तो प्रकार नहीं है अर्थात वो निष्प्रकार का ज्ञान हो जाएगा निष्प्रकार का ज्ञान निर्विकल्प ज्ञान और ये घटतत्व का घट के साथ संबंध होने से पहले आपको घट का ज्ञान होना पड़ेगा संबंधी का ज्ञान नहीं होने से उसके साथ संबंध कैसे होगा तो जिस समय में घट का ज्ञान हुआ घटत्व तो संबंध के बिना अभी ये घट में कोई संबंध नहीं है उसमें कोई प्रकार नहीं है कुछ नहीं है इस ज्ञान को निर्विकल्प को ज्ञान कहा जाएगा केवल घटक के इतना ही ज्ञान हुआ तो एक लोग कहेंगे कि घट प्रकार घटत्व तो प्रकार घट ज्ञान होने से पहले घट घटत्व तो ये दोनों का निर्विकल्प ज्ञान हुआ आगे फिर संबंध ज्ञान होकर के जिस समय में आपको सविकल्प का ज्ञान हो रहा है इस समय में आपको संबंध ज्ञान हुआ उससे पहले दो निर्विकल्प का ज्ञान आए ऐसा तो पता नहीं चलता निर्विकल्प का ज्ञान हुआ पता नहीं चलता क्योंकि इतना जल्दी हो गया किन्तु हुआ वो नहीं होगा तो ये होगा कैसे वो तर्क से सब चीज सिद्ध करेंगे ना तो निर्विकल्प का ज्ञान होता है, कोई वस्तु है उसको तो मान घटत शब्द से, तो से कह देते हैं तो घटत उसमें दिखने से ही उसको घटक हो पाएगा ना तो उसमें दिखेगा अर्थात घटोत्व का उसके साथ संबंध होगा जब तक संबंध नहीं हुआ संबंध होने से पहले संबंधी का ज्ञान होना पड़ेगा इसलिए मानना पड़ेगा घट ज्ञान पहले हुआ घटत्व संबंध बिना घट पहले हुआ नहीं तो संबंध कैसे होगा तो वो जो घट हुआ घटत्व तो संबंध के बिना अभी वो तो सब विकल्प नहीं है सब प्रकार का नहीं है वो निष्प्रकार का ज्ञान उसको कहा जाएगा निर्विकल्प ज्ञान वो मानना पड़ेगा नहीं तो संबंध ज्ञान कैसे होगा संबंधी ज्ञान के बिना संबंध ज्ञान नहीं होगा वो तर्क शिष्य करेंगे तो इसलिए कहेंगे कहेंगे अनुभव ऐसा नहीं हो रहा तो वो नहीं होने पर भी ये तो मानना ही पड़ेगा तो ऐसा हो रहा है इतना जल्दी हो रहा है कि ये पता नहीं चलेगा और दूसरा ये लोग कहेंगे कि निर्विकल्प का ज्ञान इसका प्रत्यक्ष नहीं होगा जैसे हम सविकल्प का घट ज्ञान का प्रत्यक्ष हमको मानस प्रत्यक्ष ये लोग कहेंगे मेरे को घट ज्ञान होता है मैं जानता हूं इसी प्रकार की मेरे को घटत्व विशिष्ट घट होने से पहले घटका जो निष्प्रकार का ज्ञान हुआ ऐसे उसका ज्ञान नहीं होगा अर्थात तो वो भिन्न ज्ञान नहीं होगा तो निर्विकल्प का ज्ञान कहते हैं उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है तो इसलिए होता है किंतु हमको प्रत्यक्ष नहीं होता है तो प्रमाण क्या है कहते हैं यही प्रमाण है नहीं तो संबंध ज्ञान नहीं हो पाएगा ऐसे सिद्ध करते हैं लोग इसको यहाँ कहते हैं निर्विकल्प के अति व्याप्ति वारणा और खाली कहेंगे तद्वती अनुभव इतना कह देंगे तो प्रकार नहीं कहेंगे तो निर्विकल्प का ज्ञान जो कि निष्प्रकार का होता है कहेंगे ना कोई ज्ञान होगा उसमें कोई विषय नहीं रहेगा ये तीनों ज्ञान का विषय होते हैं विशेष प्रकार और संबंध ये तीनों ही नहीं रहेंगे खाली एक ज्ञान होगा ज्ञान विषय बिना नहीं हो पाएगा अब जो घट ज्ञान और ज्ञान कहते हैं वो भी घट ज्ञान और निर्विकल्प ज्ञान पट निर्विकल्प ज्ञान से भिन्न है तो इसलिए जो घटक ज्ञान है वहाँ तो विषय रहा घटक तो कहते हैं कि ये जो तीन विषय हम सामान्यतया तो ज्ञान में मानते हैं विशेष्य प्रकार और संबंध ये तीनों से वो है कि भिन्न विषय है जो कि की निष्प्रकार का निर्विकल्प का विषय था उस, तो आ, उस उस ज्ञान का ज्ञान नहीं होता है किन्तु तो उसका नाम इसी के अनुसार पड़ेगा और उसमें एक विषय मानना पड़ेगा क्योंकि ज्ञान निर्विषय नहीं होगा इसलिए घट उस ज्ञान का विषय है किन्तु सविकल्प ज्ञान का विषय जैसा घट है वो नहीं है इसलिए सविकल्प घट ज्ञान में जो विषयता रहेगा निर्विकल्प घट ज्ञान में वो विषयता नहीं रहेगा ये दोनों में अंतर आएगा है तो दोनों घट ज्ञान किंतु वहां विषयता अलग है जो निर्विकल्प है उसको यदि घट ज्ञान निर्विकल्प है तो उसमें मतलब घट ऐसा ऐसा अगर ऐसा नहीं होगा तब तो फिर निर्विकल्प घट ज्ञान निर्विकल्प ज्ञान ये दोनों अंतर कैसे होगा तब तो फिर कोई भी ज्ञान से आगे हम निर्विकल्प पट ज्ञान होकर के आगे घट ज्ञान हो जाए ऐसा नहीं होगा मतलब तर्क से सिद्ध करेंगे की तो होना ही पड़ेगा ऐसे ही होना पड़ेगा लेकिन कोई वस्तु निर्विकल्प ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता है अगर प्रत्यक्ष होता है तो ये आता है कि अगर वहाँ कोई विषय नहीं है तो फिर हमको ज्ञान कैसे होगा वो प्रत्यक्ष ही होता नहीं इसलिए उस विषय को कोई और शंका भी संशय भी नहीं आएगा जहाँ प्रत्यक्ष का विषय है इंद्रिय ग्राह्य का विषय है अथवा मनोग्राह्य का विषय है वहाँ कहेंगे अगर वो नहीं होगा तो ग्रहण कैसे करेगा किंतु यह ग्रहण करने वाला उसका कोई नहीं है नहीं होने से उसका विषय के साथ कोई संबंध नहीं है जहां ग्रहण होगा वहां विषय का भूमिका रहेगा जहां ग्रहण नहीं होगा वहां विषय का भूमिका नहीं है विषय रहेगा किंतु उसका कोई भूमिका नहीं है निर्विकल्प का ज्ञान है इस प्रकार की वो लोग स्वीकार करते हैं तर्क से सिद्ध करते हैं इस प्रकार की और जब कहते हैं ऐसा अनुभव नहीं आता कहते अनुभव होता नहीं उस ज्ञान का निर्विकल्प में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए तथ्य तो तो प्रकार को कहेंगे तो, क्योंकि निर्विकल्प ज्ञान में कोई प्रकार नहीं होता है इसलिए निर्विकल्प ज्ञान ना यथार्थ तो है ना यथार्थ तो है कुछ नहीं है अथार्थ तो यथार्थ तो यथार दोनों में प्रकार रहेगा उसमें प्रकार नहीं रहेगा यदि कोई परदेश क्या महत्व से ज्ञान क्या आगे हमको सभी का ज्ञान होगा निर्विकल्प का ज्ञान का द्वितीय क्षण में सभी विकल्प का ज्ञान होगा सभी कल्प का ज्ञान नहीं हुआ तो निर्विकल्प का ज्ञान नहीं हुआ होगा क्योंकि निर्विकल्प हुआ था, क्यों होगा कहीं आगे सभी विकल्प का ज्ञान के लिए जैसे हमको सभी विकल्प का ज्ञान हुआ जो जो चीज है वहाँ वही वही चीज है अर्थात खाली वो प्रकार विशेष संबंध इस प्रकार की नहीं है किंतु उसमें एक विषय रहेगा कौन सा विषय है जो आपको सभी ज्ञान में विषय है वही विषय रहेगा उधर। अंश, अंश भी रहेगा। तो नहीं रहने से ज्ञान निर्विषय नहीं होगा जहाँ हमको ग्राह्य ज्ञान होता है वहां इसे विचार ये नहीं होगा तो कैसे ग्रहण होगा वहां ग्राह्य ही नहीं है इसलिए कोई बात नहीं उस विषय में तो ज्ञान हो है। होगा है। हो जैसे कोई कह दिया को भी धारा हमको कोबी दारा ज्ञान हुआ इतना ही होगा तो वस्तु के साथ संबंध नहीं आएगा शब्द ज्ञान होगा शब्द ज्ञान होगा तो अर्थ, अर्थ, अर्थ के साथ शक्ति ज्ञान नहीं, नहीं है ना सत्य ग्रहण नहीं है सत्य ग्रहण नहीं होने से अर्थ ज्ञान नहीं होगा शब्द तो ज्ञान उतना ही खाली आएगा अर्थात पहले है कि कोबीदार ज्ञान उसको आएगा उसके बाद आगे सभी कल्प का ज्ञान अच्छा को में कुछ कोबीदार तो रहेगा इस प्रकार के ज्ञान हो जाएगा खाली शाब्दिक ज्ञान होगा अर्थ तो ज्ञान नहीं होगा तो उसका भी पहले निर्विकल्प का ज्ञान आएगा कोबीदार का आगे फिर कोबीदार का सभी कल्प का ज्ञान अर्थात हाँ ऐसा कोबीदार पदार्थ है ये सभी कल्पों का ज्ञान हुआ जो की को विदारा आमरो से भिन्न है इस प्रकार के सभी ज्ञान हो जाएगा इससे अनुमान करेंगे आगे एक निर्विकल्प ज्ञान हुआ था वस्तु का नहीं है कुछ अच्छा आगे तद अभावती तत्प्रकारो को अनुभव अयथार्थ तदी तद तत तत्प्रकार को अनुभव तो तद तत तदव से वही प्रकार लेंगे वो प्रकार जिसमें नहीं है उसमें तद प्रकार का अनुभव हो जाना वो उसको अयथार्थ कहेंगे आगे पदकृत्य में तद अभावत विशेष्य प्रकार का अनुभवो अयथार्थ अनुभव पहले कहा था तदवत विशेषक अभी तद अभावत विशेषक वो जहाँ नहीं है रजतत्व तो अभाव वाला जो विशेष्य है अर्थात जिसमें रजतत्व नहीं है उसमें रजत तत्व प्रकार का अनुभव हो जाना यह यथार्थ हो जाएगा यथा सुख सुख अर्थात रजतत्व अभाव सुक्ति तो रजतत्व अभावती इदम रजत ज्ञान हो तो इस प्रकार की भाव स्मृति वाराण अनुभव इत अगर खाली कह देंगे तद अभावती नहीं खाली कहेंगे तत्प्रकार को अनुभव यह तो स्मृति में भी जाएगा स्मृति वाराणय अनुभव न तद अभाववती तथ प्रकार का तत्प्रकार का ये अयथार्थ स्मृति है इसमें अतिव्याप्ति होगी क्योंकि स्मृति को वारण करने के लिए अनुभव कह रहे हैं अनुभव शब्द हटा देंगे तो बाकी जितना रहेगा उतना उच्चारण कर लेंगे लक्षण रूप से तद अभावती तत्प्रकारों को कहेंगे ये तो अयथार्थ स्मृति भी होगा इसलिए अनुभव कहना पड़ेगा और खाली कहेंगे तत्प्रकार को अनुभव अनूव अनुभव शब्द कहना पड़ेगा तत्प्रकार को अनुभव कहेंगे तो तत्प्रकार को कहने से ये यथार्थ भी हो सकता है तो इसलिए तदभावती कहेंगे क्योंकि तो जो यथार्थ होगा वो तदवती तत्प्रकार का तो अगर हम तदभावती नहीं कहेंगे खाली तत्प्रकार को कहेंगे तत्प्रकार तो यथार्थ अनुभव भी है यथार्थ अनुभव भी है दोनों ही है यथार्थ अनुभव में अतिव्याप्ति हो जाएगी इसलिए तद अभाववती ये कह देंगे अर्थात विशेष्य वो नहीं है रज तो विशेष रूप से नहीं है सुक्ति वहां विशेष्य है तद अभावती तदप से वही प्रकार को ही लेंगे और खाली कह देंगे कि तद अभाववती अनुभव कहेंगे तो, तो निर्विकल्प हो जाएगा प्रकार शब्द नहीं कहेंगे तो निर्विकल्प में अतिव्याप्ति हो जाएगी यहाँ दिया है निर्विकल्प का थोड़ा तो चार नंबर टिप्पणी में इसको हम लोग जब न्याय आएंगे तब तो विचार करेंगे ये थोड़ा अधिक अधिक्लिष्ट होगा ये बात हम बता दिया कि कोई भी ज्ञान होने से पहले ये दोनों संबंधी का ज्ञान पहले आना चाहिए और उनको निर्विकल्प ज्ञान माना जाता है इसमें कोई प्रकार नहीं रहता है अच्छा आगे यथार्थ अनुभव चतुर्विध यथार्थ अनुभव यथार्थ अनुभव को पहले प्रमा कहा गया तो सात है वह चतुर्विध चार प्रकार के होता है प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शब्द प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ये प्रमा को यहाँ भी प्रमा को कह रहे हैं प्रत्यक्ष शब्द प्रमा में भी व्यवहार होगा प्रमाण में भी व्यवहार होगा और विषय में भी व्यवहार होगा कहते तो घटा तो तो प्रत्यक्ष तो ये कहने से घट विषय प्रत्यक्ष है और कहते इंद्रिय प्रत्यक्षम तो प्रत्यक्ष इंद्रियो को कह दिया ज्ञान प्रत्यक्ष हुआ तो प्रत्यक्ष शब्द ज्ञान में व्यवहार होता है प्रत्यक्ष तीनों में व्यवहार हो जाता है, है। किंतु अनुमिति उपमिति शब्द तो ये सब तो केवल एक ही में व्यवहार हो प्रमाण को ही कहेगा अनुमिति कहने से प्रमा उपमिति कहने से प्रमा शाब्द कहने से प्रमा शब्द हो गया प्रमाण शब्द हो गया प्रमा और इस प्रकार उपमिति हो गया प्रमा और उपमान हो जाएगा प्रमाण अनुमिति हो गई प्रमा और अनुमान हो जाएगा प्रमाण पदकृत्य में यथार्थ इति यथार्थ अनुभव प्रत्यक्ष प्रमा एव इति चार वाक चार कहते हैं प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमा है यथार्थ अनुभव एक ही है प्रत्यक्ष प्रमा बाकी कोई नहीं है तो ये जो मी मानते है अनुमिति उपमिति शब्द वो लोग नहीं मानते है अनुमिति अपी अपी कहने से प्रत्यक्ष तो अनुमिति और प्रत्यक्ष ये दोनों काणाद बौद्ध काणाद वैशे और बौद्ध ये लोग भी उपमिति और शाब्द इसको नहीं मानते हैं ओके बोलो अनुमिति और प्रत्यक्ष और उपमिति अपी इति नया एकदेशीना नयायिका एकदेशी लोग उपमिति को भी मानते हैं नयायिका एकदेशी वैशेषिक ऐसे कहे हैं सिद्धांत बिंदु अन्य टीका में तो वो लोग उपमिति मानते हैं पहले कह दिया कि अनुमिति री काद काणाद अर्थात वैशेषिक वैशेषिक लोग प्रत्यक्ष अनुमिति दोनों मानते हैं अभी कहते हैं कि उपमिति भी मानते हैं नयायिका एकदेशी न अर्थात ये वैशेषिक मूल वैशेषिक नहीं है और कोई इनका भाग ये सांख्य लोग भी उपमिति को नहीं मानते हैं तो किंतु शाब्द को मानते हैं संख्य लोग मतलब अस्थिक दर्शन होते है ना इसलिए वेद को तो प्रमाण मानते हैं। शब्दम अपि इति नयायिका अर्थात उपमिति भी है और शब्द भी है अर्थात नयायिकों का चार हो गया प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शाब्द और सांख्य योग वाला उपमिति नहीं मानते हैं प्रत्यक्ष अनुमित और शब्द। ये तीन मानते हैं। में। नहीं है अर्थापत्तिरपीति प्रभाकर प्रभाकर अनुयायी लोग अर्थापत्ति को भी प्रमाण मानते है अर्थापत्ति अर्थात अर्थ से आपत्ति आपत्ति कल्पना तो तो देख करके रात्रि भोजन का कल्पना करना इसको कहते हैं अर्थापत्ति प्रमाण अर्थ आपत्ति प्राप्ति प्राप्ति कल्पना कल्पना करते हैं इसके द्वारा अर्थ की प्राप्ति ये भी एक प्रमाण माना जाता है अर्थापत्ति जा। हाँ। अर्थापत्ति एक प्रमा है ये प्रमा में भी व्यवहार होगा अर्थापति शब्द और प्रमाण में भी व्यवहार होगा अर्थस्य आपत्ति यश्मात ये अर्थपति कहेंगे तो प्रमाण को कह देगा और अर्थस्य आपत्ति कल्पना वो प्रमा को कहेगा जैसे दिवा देवदत्तस्य अब बिना रात्रि तुम न उपपद्यते अभी अर्थस्य आपत्ति आपत्ति अर्थात कल्पना कौन सा अर्थस्य कल्पना रात्रिभोजन ये हो जाएगा अर्थपति प्रमा ये हमारा आवश्यकता है रात्रि कल्पना करना यही यहाँ वाक्य का आवश्यकता ये हो जाएगा प्रमाण और जब अर्थस्य कल्पना ये न तो पीनत्व को देखने पर ही होगा तो इसलिए पीनत्व को कहा जाएगा ये अर्थपति का प्रमाण है रात्रि भोजन ये अर्थपति प्रमा है प्रमाकरण प्रमाण प्रमाकरण हो जाएगा पीनत्व तो इसको अर्थपति अर्थपति शब्द भी दोनों में बार हो जाता है प्रमा और प्रमाण कंतु विग्रह अलग अलग ए वेदन परिवार समय दिखाए न दो विग्रह पीन तो मोटा ये हो जाएगा प्रमाण प्रमान। प्रमाण प्रमाह हो गया रात्रि भोजन पीना तो तो दिखता है भोजन से तो ये तो आ, तो, तो, तो वही रात्रि भोजन रात्रि भोजन की दिखता नहीं ना उसी का प्रमा करना चाहते हैं उसका ज्ञान करना चाहते हैं पीना तो तो दिखता है तो दिखने से ही प्रमाण होगा और जो दिखता नहीं उसी का ही प्रमाण मा अर्थात जो अज्ञात तो पदार्थ का जब हम ज्ञान करेंगे उसी को प्रमा कहा जाएगा प्रमाण को करण भी कहेंगे तो प्रमाण करण है तो करण है जो दिखता है करण दिखना चाहिए जैसे हाथ में कुठारा आएगा ये करण होगा ये रहना चाहिए और छेदन अभिछेदन है नहीं ना क्षिद क्रिया नहीं है मतलब तो द्विधिकरण जो काट अलग कर देना ये तो आगे बनेगा रात्रि भोजन रात्रि भोजन कारण सकता है कैसे पता चले मतलब वो ये कि रात्रि भोजन करता है ये कैसे पता चलेगा हम जो कहते हैं नोटा है इसलिए करता है यही अर्थापति प्रमाण मतलब इसी का हम लोग जो निर्णय कर देते हैं ये तो हम स्वाभाविक रूप से कर देते हैं यही प्रमाण है आगे अर्थापतिर भी प्राभाकर अनुपलब्धि अनुप अनुपलब्धि को अभी भाट्ट वेदांतिनो अनुपलब्धिक अनुपलब्धि हो गया प्रमाण अनुपलब्धि का हो गया प्रमा अनुपलब्धे आगत आगत अनुपलब्धि अर्थात तो अभाव का ज्ञान का जो प्रमाण होता है उसको अनुपलब्धि कहते हैं तो घट का अनुपलब्धि होता है इसलिए घट का अभाव है अनुपलब्धि अर्थात अज्ञान वेदांति लोग कहते हैं कि साक्षी भाष्य साक्षी से घट का अज्ञान हुआ अज्ञान होने से कहते हैं घट नहीं है भाव का ज्ञान हुआ तो भाव का जो ज्ञान हुआ उसको कहते हैं प्रमाण और घट का जो अज्ञान हुआ ये हो गया प्रमाण इसको अनुपलब्धि कहते हैं अच्छा अगेन भविक ऐतिह साम्भविक्भविक ऐतिह्यको अभी इति पौराणिक पौराणिक लोग सांभविक और ऐतिह्यक अर्थात संभव और इतिहास ये दोनों को ही प्रमाण मानते हैं ये संभव है तो संभव कहने से जहा व्याप्य ज्ञान से व्यापक ज्ञान होता है धूमो ज्ञान से वही ज्ञान होगा उसको कहेंगे अनुमान जहां व्यापक ज्ञान होकर के व्याप्य का हम ये करते हैं ज्ञान करते हैं उसको कहा जाएगा संभव बनी है तो धूमो हो सकता है धूमो संभव हो किंतु धूमो है तो बन निश्चय है वो अनुमान संभव अलग है तो तो तो निश्चय होगा वो तो अनुमान हो गया वो तो प्रमा है ये दूसरे लोग जो पौराणिक लोग ये संभव को भी एक प्रमाण मान लेते हैं अर्थात अगर बनी है तो धूम हो सकता है संभव है व्यापक ज्ञान से व्याप्य का ज्ञान है इसको कहते हैं संभव तो नहीं, नहीं।, नहीं कह पाएंगे नहीं। तो यही संभव है संभावना शब्द का अर्थ कहते हैं एक तरह है अन्य तरह उत्कट संशय संशय है वो भी सकता है वो भी नहीं सकता क्योंकि एक तरह उत्कट हो जाएगा तो उसको संभावना कहेंगे बराबर हो जाएगा तो संशय कहेंगे एक तरह उत्कट कोटिक संशय है उसको संभावना कहा जाता है तो यहां हो गया कि व्यापक ज्ञानाद व्याप्य ज्ञानम इसको संभव कहा जाता है <थ्थ्थथ> और ऐतिह्य ऐतिह्य कहते हैं कि इह क्ष इस वट वृक्ष में यक्ष है क्या प्रमाण है ऐतिहा ऐतिहा का लक्षण कहते हैं अनिर्दिष्ट वक्तृक प्रवाद पारंपरियम प्रवाद का पारंपरिय है और वक्ता अनिर्दिष्ट है पता नहीं अनिर्दिष्ट भक्तिकम प्रवाद पारंपरियम इसको कहते हैं ऐतिहा ये उसका लक्षण देते हैं किसी ने देखा है किंतु नाम कुछ पता नहीं है इसलिए कहते हैं अनिर्दिष्ट भक्तिकम। अगर निर्दिष्ट हो जाएगा तो फिर उसको ऐतिहा नहीं कहा जाएगा सम व्यापक ज्ञान व्याप्य ज्ञानम संशय हो गया अन्य एक, हाँ, एक एक एक तरह उत्कट संशय इसको कहेंगे संभावना उत्कट एक तरह पहले उत्कट एक तरह संशय है संभावना अच्छा और चैष्टिको अपीति तांत्रिका तांत्रिको लोग कहते हैं चेष्टा वो लोग कुछ मंत्र तंत्र इत्यादि करते हैं उसमें कुछ चेष्टा करते हैं mm -hmm. कुछ हाथ का अंग इत्यादि कुछ कुछ करते हैं वो लोग उसको भी प्रमाण मानते हैं कुछ घट जाता है उसके द्वारा एते शाम मते महे ऐत साम मते अस्वरसंग संभाव्य तस् चातुर्विध्य दर्शितम ये सबका मत में अस्वरस ऐसा नहीं इसलिए चातुर्विध्यम चार प्रकार की मूलोकार कहते हैं अच्छा एत समय जितने सारे दिखाया गया ये क्यों? ये सब अलग अलग कहते हैं ना चार चार भाग से लेकर ले के चैष्टि का तो ये सब में अस्वरस दिखा करके बीच में कह दिया शब्दम अपी थी नया का नया मतलब ये चार प्रकार के हैं है हाँ। क्या पूछ रहे थे स्वरस्य नहीं है तो मतलब स्वरस अर्थात स्वश मत रस अर्थात मत मत अर्थात इच्छा अर्थात स्व इच्छा नहीं है अर्थात स्व ग्राही अर्थात हम उसको ग्रहण स्वीकार अस्वरस अस्वीकार इसलिए ये प्रमाण चार प्रकार के हुआ आगे तत्कणमी चतुर्विधम प्रत्यक्ष अनुमान शब्द भेदात तत्कण तत्कर्ण पहले कह दिया ऊपर में प्रमा तो प्रमा का जो करण है वो विचार प्रकार के है तो ऊपर में जो यथार्थ अनुभव वही प्रमा था तो यथार्थ अनुभव का करण विचार प्रकार के प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द चार प्रकार के हो गया तत्कर्ण कहते हैं यथार्थ अनुभव आत्म का प्रमा यहा करण जो यथार्थ अनुभव ऊपर में कहा गया वही पूर्व में उसको प्रमा कहा गया था उसी का कारण ये विचार चार प्रकार के हो जाएंगे असाधारण कारणं करणम कारण असाधारण कारणं तो कारण है और असाधारण भी है जो साधारण कारण होते हैं इस तद्ञान तद ज्ञान यत्न अच्छा ये, ये, ये कर्ण नहीं बनते हैं तो जो असाधारण होगा वही करण होगा पहले कारण होना चाहिए और असाधारण होना चाहिए जैसे कहेंगे तंतु में तंतु गंध रहेगा और वो पटर रूप के प्रति वो का ये कर्ण नहीं बनेगा कहेंगे तंतु पट के लिए आवश्यक होता है कि तंतु गंध पट रूप के प्रति उनका कोई कारण नहीं है पहले कारण होना चाहिए आगे कारण होगा नहीं होगा विचार होगा पहले तो कारण चाहिए कारण होने के बाद अगर असाधारण है तो भी करण कहा जाएगा पद चुत्य में असाधारण नीति कालाधिवारणाय इति तो अगर नहीं कहेंगे तो साधारण कारण में जाएगा आज अंतर शंकरं शंकराचार्यं केशव वादराय तो बंदे वंदे भगवत पुनः पुनः